ये जगत सत्य है और ये बना किससे है ये शून्य से नहीं बना है उसके लिए अगला सूत्र कहा हरेक नाम बोलिए प्रकारांतर असंभव सदुत्पत्ति सत्य से ही इसकी उत्पत्ति हुई है भाव से ही इसकी उत्पत्ति हुई है यूं ही अभाव से नहीं बन जाएंगे ये भी सत्य है और ये इसका कारण जो है वो भी सत्य सत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है क्यों प्रकारांतर असंभात और कोई प्रकार है ही नहीं उत्पन्न होने का जो जो भी उत्पन्न होता है वो सबसे ही होता है दूसरा कोई प्रकार ही नहीं देखा जाता पीछे आया ही था असत से नहीं हो सकती अनिर्वचनीय नहीं हो सकता कारण जो जो भी उत्पन्न होगा वो सबसे अभाव से कभी भी उत्पन्न नहीं होगा जब भी उत्पत्ति होगी वो सबसे ही होगी प्रकारांतर तो संभव ही नहीं है सिद्ध करके बताए कोई इसलिए ये जो सब संसार है ये इसकी सत्यत, सत्यता है सत्यत्व है और इसकी उत्पत्ति भी सबसे ही हुई है वो भी तत्व तो वास्तविक है अलग से तत्व तो है तो प्रकारांतर असंभव आज सद उत्पत्ति हो गया आगे देखिए चलो तो मान लिया आप ये कह रहे हैं कि ठीक है यहां तक हो गई ये सत है ब्रह्म भी जीव भी सत है और ये प्रकृति भी सत है कार्य जगत भी सत है ये तीन चीजें हैं तो इसमें जो ये क्रियाएं हो रही हैं क्रियाएं कौन कर रहा है क्रियाएं कौन कर रहा है तो देखिए अगला सूत्र में चौवन वन ये अहंकार करता न पुरुष कर्ता है मैंने करने वाला करने वाला कौन है अहंकार है न पुरुष है पुरुष नहीं तो अभी पुरुष को ही मानते हैं कर्ता कौन है तो पीछे आई भी बात है कि आत्मा तो निष्क्रिय है विक्रिया वाला कैसे अरे तो आत्मा को माना ही नहीं है तो फिर जड़ हो जाएगा कर्ता अहंकार तो जड़ है प्रकृति से उत्पन्न होता है महत्व तो महत्वत्व तो से अहंकार तो फिर तो कर्ता जड़ को मान रहे हैं फिर तो सूत्र का तात्पर्य है कि अहंकार से युक्त जो चेतन पुरुष है वो करता है ना पुरुष अकेला पुरुष करता नहीं है अकेला चेतन अकेला चेतन पुरुष करता नहीं होता है जब जब आत्मा अहंकार से विशिष्ट होता है तभी उसका कर्तृत्व होता है तो दूसरे शब्दों में जब जब आत्मा में सकामता होती है तब तब, तब उसका कर्तृत्व आता है नहीं तो उसका कर्तृत्व ही नहीं होता तो कर्तृत्व नहीं कर्म नहीं बनता है तो अहंकार है कर्ता न पुरुष है ये सूत्र भी बहुत संख्य दर्शन का विवादास्पद है चर्चा चलती है यहां तो इन्होंने पुरुष को ही कर्ता नहीं माना यह क्या बात हो गई अहंकार को कर्ता कह दिया अहंकार तो जड़ है तो अहंकार विशिष्ट जो चेतन है अहंकार से युक्त जो चेतन है उसको कर्ता कहते हैं उसमें कर्तित्व तो आता है न पुरुष अकेला पुरुष चेतन करता नहीं होता करता तो है अहंकार और भोक्ता कौन है अगला सोचो देखिए चिदवसाना भुक्ति ही तत्व कर्मार्जित भुक्ति भुक्ति मतलब भोग भोग कहां पर होती है चिदवसाना चेतन अवसान होने वाली होती है पीछे चिदवसानो भोग रहा है ए की वही बात है चिदवसाना भुक्ति भुक्ति यानी भोग जो है वो चेतन पै समाप्त होता है चेतन के लिए ही होता है तो भुगत चेतन क्यों है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 यदि उनका सिद्धांत यह होता है कि अहंकार जड़ ही करने वाला है और पुरुष तो करता ही नहीं है तो तत्कर्मार जी को नहीं लिखते हो और भोगने वाला चिदवसाना भुक्ति भी नहीं कहते ये तो ये परेशानी है क्यों आत्मा भोग रहा है जब वो करता ही नहीं है तो करे कोई और भरे कोई तो इस रूप में कर्तृत्व तो आत्मा का ही माना जाता है करते इंद्रिया और ये सब हैं लेकिन कर्तृत्व से भी आत्मा का माना जाता है चेतन है और करते तो आत्मा का है तो भुक्तृत्व तो भी आत्मा का ये तो चिदवसाना मुक्ति तत्कर्मादि तत्पार्थ आगे देखिए नम सूत्र बोलिए चंद्र आदि लोके अभी आवृत्ति निमित्त सदभाव चंद्र आदि जो लोग हैं उनमें भी कोई चला जाए और जन्म ले ले तो भी आवृत्ति होती है फिर से जन्म ले लेता है क्यों निमित्त सद्भाव जन्म का जो निमित्त है अभिवेक वो बात आ गई है जनिक आज खोज रहे हैं कि जनिक आज खोज रहे हैं कि चंद्रमा जीव है या नहीं सूक्ष्म जीव है या नहीं है। शास्त्र क्या बोलते हैं चंद्रादि लोक लो वहां भी जन्म ले लो तो भी फिर अमृत माली को खोज सकते हैं नहीं इससे नहीं वो पहले से पहुंचे होंगे चंद्रमा पे तभी तो दिख रहे हैं के वहां से भी आवृत्ति होती है तो यहाँ चंद्र आदि का चंद्र का मतलब ये चांद नहीं है इस जीवन है या नहीं है वो एक अलग बात है चंद्राधि लोक का मतलब होता है ये जहाँ बहुत आह्लाद होता है आह्लाद है तो चंद्रमा को भी चंद्रमा इसीलिए कहते हैं कि उसको देख हमें प्रसन्नता होती है आह्लाद होता है तो ऐसे लोग जहां की बहुत आह्लाद प्रसन्नता होती है बहुत सुख है जिसको लोग अलग अलग स्वर्ग या और तरह से परिकल्पना करते हैं ऐसे लोग जहां इससे भी अच्छी स्थिति अच्छा शरीर अच्छे भोग अच्छी चीजें रुग्णता भी नहीं होना भोग की सामर्थ्य अधिक है इत्यादि इत्यादि जो है अन्य जगह पर जो है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 ये मुक्ति नहीं है तो चंद्र आदि लोक ये आवृत्ति आवृत्ति सुनी जाती है निमित्त सद्भावित आवृत्ति होती है क्योंकि वहां पर बंधन का कारण अविवेक विद्यमान है अगला सूत्र बोलिए लोकस्य नोपदेशा तत्सिद्धि पूर्ववत लोकस्य मतलब लोक की संसार की मतलब लोकस्थ लोक में स्थित जो मनुष्य है उनकी न उपदेशा तत्सिद्धि मात्र उपदेश सुनने से उसकी सिद्धि नहीं होती है मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है। कैसे पूर्वज जैसे पहले समझाया था इनको भी पता है कि हम पहले कह चुके हैं प्रति का गुण नहीं है विस्मृति भी एक गुण होता है ना एक तो स्मृति गुण होता है विस्मृति का भी गुण होता है न नहीं होता है अवगुण क्यों बोल रहे साधकों में तो विस्मृति गुण होना चाहिए नेकी कर और कुएं में डाल क्या है ये नेकी कर कुएं में डाल ये गुण है या अवगुण है गुण है ये स्मृति है या विस्मृति है, है? विस्मृति है, नेकी कर कुएं में डाल पता ही नहीं किसी ने हमारा बुरा किया भूल जाओ छोड़ो बात को भूल जाओ विस्मृति भी गुण है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 जो लोकस्थ हैं उनमें ना उपदेशा सिद्धि, ये जो उपदेश है इसकी सिद्धि नहीं होती इतने मात्र से उपदेश मात्र से मुक्ति की सिद्धि नहीं होती है पूर्व वजह ये तो हम पहले कह ही चुके हैं जैसे कि पहले बताया था जैसे कि विरोचन का हो गया न श्रवण मात्रा फिर जब इससे सिद्धि नहीं होती उपदेश से तो फिर उपदेश का मतलब क्या हुआ तो शास्त्र तो उपदेश के लिए कहता है उपदेश सुनना चाहिए उपदेश की उपयोगिता है आप कह रहे हो कि इससे होता नहीं है सिद्धि नहीं होती होती तो व्यर्थ हो गया उसका उत्तर देने अट्ठावनवे सूत्र पारंपरिक ना तत्सिद्ध हो विमुक्ति श्रुति जो शास्त्रों में लिखा है कि जो अच्छी तरह सुनते हैं वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं ये जो कथन है श्रवण से भी मुक्ति का कथन है वो पारंपरिय ना परंपरा से उसकी सिद्धि होती है कि श्रवण के बाद मनन करेगा निदिद्यासन करेगा साक्षात्कार करेगा तब तो वो सिद्धि होती है सुनने से एक मात्र नहीं होती जो सुनने से सिद्धि कही गई है वो परंपरा से कही गई है एक एक करके क्रमशः होती है तो पारंपरिय ना तब सिद्ध हो विमुक्ति श्रुति विमुक्ति की जो श्रुति है वो परंपरा से उसकी सिद्धि करती है इसलिए उसका निषेध नहीं कर रहे हैं अभाव नहीं कह रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।, है लेकिन परंपरा से होगी लेकिन मात्र रोकने से सिद्धि नहीं होगी हो गया अभी पूर्व पक्षी के मन में वही बना हुआ है कि भाई आत्मा तो एक ही है चेतन तत्व तो एक ही है निकला नहीं है उसके मन में से पूरा उपहार उस बात को लेके आ जाता है फिर तो इसको देखिए फिर अपना एक नया तरक लेकर के आया <laughs> कई बार ऐसा होता है ना एक बार किसी ने कह दिया कंडित नहीं <laughs> हो गई अब दूसरा प्रसंग चल गया <laughs> दूसरा प्रसंग चल गया <laughs> वो वही सोच रहा है बीबी <laughs> सोचते सोचते उसको तर्क आया तो ये फिर एक तर्क रख रहा है उनसठ मसिए गतिश्रुते व्यापक उपाधि योगा, योगा। भोग देश काल दाभो व्योम बोले इसकी गति की श्रुति होती है आत्मा की अलग अलग गतियां होती है उसकी श्रुति होती है शब्द प्रमाण क्या व्यापकत्वि वो आत्मा व्यापक है वो जिसको ये एक ही आत्मा मानते हैं उसको व्यापक मानते हैं एक देशी तो मान नहीं सकते तो इतनी जगह कैसे चेतन प्रतीत होगी वो जिसको एक ही आत्मा मानते हैं ये वो व्यापक मानते हैं विभु मानते हैं तो व्यापकत्व उपाधि योगा उपाधि का भेद होने से उपाधि का योग होना है उपाधि के साथ में संबंध होने से जो बात पीछे गई थी उपाधि वाली वो फेदी कहे तो उपाधि के योग होने से क्या होता है एक तो भोग की प्राप्ति होगी अलग अलग भोग हो जाएगा देश अलग अलग स्थान की प्राप्ति होगी और काल अलग अलग काल की प्राप्ति होगी किसी को कोई चीज कब होगी किसी को कोई चीज कम होगी तो भोग देश काल का जो लाभ है यानी प्राप्ति है वो उपाधि के भेद से उपाधि के योग से होती है व्यापक होने पर भी कैसे व्योगवत आकाश के समान एक बार बार देते हैं व्योग का आकाश का आकाश एक ही है व्यापक है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 अगला सूत्र बोलिए अनधिष्ठित प्रसंगात न तत्सिद्धि अनिष्ठित जो अधिष्ठित नहीं है चेतन के द्वारा ऐसा कोई शरीर होता है जिसमें अब आत्मा नहीं रही ऐसा होता है ना हाँ मृत्यु के बाद में जो शव रहता है वो आत्मा से अधिष्ठित नहीं रहा ना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 वो चेतन तो मरने के बाद भी रहेगा आपके हिसाब से क्योंकि तो वो व्यापक है तो फिर तो इसमें ये सड़ना नहीं होना चाहिए लेकिन जब चेतन ऐसे अधिष्ठित नहीं होता है तो शरीर में सड़ना देखा जाता है इससे पता लगता है कि आत्मा विभुत नहीं है अगर आत्मा अभी भी इसी में होता तो सड़ता नहीं तो अनधिष्ठित पूरी भाव प्रसंगा न प्रसिद्धि आत्मा की विभुत्व की सिद्धि नहीं होती है क्षी भी अभी चुप नहीं रहने वाला बोले नहीं इसका तो दूसरा कारण आत्मा तो एक ही विभू है ये जो कोई सड़ रहा है और कोई नहीं सड़ रहा है उसमें दूसरा कारण है क्या कारण है बोले उन, उनका अदृष्ट भाग्य कारण है जांच जैसा जा, जा भाग्य होगा वहां पर वो जब सड़ना होगा तो सड़ेगा जब नहीं सड़ना है तो नहीं सड़ेगा तो उसके लिए अगला सूप उसका उत्तर भी दे रहे हैं उसमें अदृष्ट द्वारा चेत असंबद जनाधिपत अदृष्ट द्वारा चेत अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि अदृष्ट के द्वारा ऐसा होगा कि जब तक अदृष्ट है भाग्य है तब तक शरीर नहीं सड़ेगा आत्मा तो भी हुई है व्यापक है सब शरीर मरने के बाद भी है उसमें लेकिन पहले सड़ नहीं रहा था बाद में सड़ने लग गया इसका कारण क्या है जब तक अदृष्ट था उसका भाग्य था तब तक वो नहीं सड़ रहा था अदृष्ट समाप्त हो गया तो सड़ जाएगा उसमें तो अदृष्ट कारण है इससे आत्मा का बहुत या आत्मा की व्यापकता खंडित नहीं होती ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक है तो अदृष्ट द्वारा चेत तो उसके लिए कह रहे हैं असंबद्ध से तदभाव जहां आत्मा संबद्ध नहीं है वहां तो अदृष्ट भी नहीं हो सकता जो असंबद्ध है उसमें तो जीवात्मा से जो असंबद्ध है उसमें तो उसके तो तद असंभवात उसके संभव न होने से अतिष्ट द्वारा चेत असंबद्ध से तद असंभवात तो आत्मा से संबद्ध नहीं होगा उसका तो संभव ही नहीं होगा अतिष्ट में नहीं जुड़ेगा और शरीर में नहीं आएगा अर्थात आत्मा से जब संबंध होता है तभी ये शरीर संभव होता है तभी ये चेतन संभव होता है आत्मा को तो, तो वहां भी मानना पड़ेगा केवल अधिष्ट के द्वारा होता है ऐसा नहीं मान सकते है पूर्व की दृष्टि में तो आत्मा सब जगह है और अदृष्ट आ गया और ये शरीर बन गया और अदृष्ट चला गया तो ये सड़ गया ऐसा वो कहना चाह रहे हैं बोले अधिष्ट किसका था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 अदृष्ट द्वारा चेत अगर कोई ये कहे कि अदृष्ट के द्वारा ही देह की उत्पत्ति होती है तो उसका खंडन किया असंबद्ध से तत्म्भव जीवात्मा से संबद्ध हुए बिना तो अदृष्ट भी नहीं आ सकता जैसे कि जल से अनुकूल होता है तो वहां भी आत्मा को तो मानना पड़ेगा आत्मा को तो अलग मानना ही होगा फिर बात आएगी कि अदृष्ट किसका है अदृष्ट किसका है कोई कहे कि ये तो आत्मा से ही जुड़ा हुआ है और तो कुछ वो मान नहीं रहा है पूर्व पक्षी आत्मा को मानता है उपाधि को मान लिया अदृष्ट को मान रहा है इससे संबंध में एक सूत्रा ने पार्षद को लिए निर्गुणत्वा तत् असंभवा अहंकार धर्म ये थे आत्मा के निर्गुण होने से ये जो अदृष्ट है ये आत्मा में नहीं रहता पहले भी आ चुका है आत्मनिर्गुण है उसमें तद असंभवात उसमें ये अतृष्ट नहीं जुड़ सकता क्योंकि कि किसके धर्म है अहंकार धर्मा भी ये ये अहंकार के यानी अंतकरण के धर्म है अहंकार अभियान अंतकरण का वाचक है जैसे पहले हमने देखा था कि बुद्धि मन ये शब्द केवल बुद्धि के लिए नहीं मन केवल मन के लिए नहीं महत्व तो के भी काम में आ जाता ऐसे यहाँ ये अहंकार शब्द अंतकरण मात्र के लिए है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 और जीव ये एक ही है या अलग अलग है एक आत्मा और जीवात्मा तो जीव शब्द का प्रयोग कब होगा और आत्मा शब्द का प्रयोग कब होगा तो उसके लिए सूचना बता रहे हैं और जीव परिषद विशिष्ट से जीवत्व अन्वय व्यतिरेखा विशिष्ट का मतलब है अहंकार से जो विशिष्ट है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 तो हम जितने भी कार्य करते हैं वो कौन करता है मुनि जी चले गए वो नहीं गुरु मुन्नी जी से मिले जाएगा चलेगा जो भी कार्य करते हैं वो कौन करता है प्रमात्मा करता है ठीक है ये तो भक्तों की पहचान है जो ऐसा बोलेगा वो भक्त है वो आध्यात्मिक कौन कर रहा है ऐसा भगवान ही तो करा रहा हैं हम कौन होते है कर रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है लेकिन उसी भाषा है भक्तों की भाषा है आध्यात्मिक लोगों की भाषा है और जो भक्त और आध्यात्मिक नहीं है राष्ट्रीय राष्ट्रीय कह या सैद्धांतिक है उनकी भाषा देखिए चौसठवा सूत्र होगी अहंकार कर्तधीना कार्य सिद्धि ईश्वर ईश्वराधीना प्रमाणा भाव ये जो कार्यों की सिद्धि है न कार्य सिद्ध होते हैं ना वही मेरा कार्य सिद्ध हो गया परमात्मा की बड़ी कृपा <laughs> कार्य सिद्ध हो जाते हैं ना अलग अलग उसको कहा कार्य सिद्ध हो गया वहां कुछ चढ़ाया कार्य सिद्ध हो गया कार्य की सिद्धि के लिए जाते हैं ना अलग अलग तो चाहिए अहंकार कर्तधीना कार्य सिद्धि कार्य की जितनी भी सिद्धि है हमारी वो किसके अधीन है अहंकार से युक्त जो करता है अहंकार कर्ताधीना अहंकार युक्त जो करता है उसके अधीन है सारे कर्मों की सिद्धि जितने भी हम कर्म कर रहे हैं सब अहंकार कर्ता के कर्ता के अधीन है अहंकार कर्तवीना कार्य सिद्धि अब कोई इतने से ये भी ना सोच रहे कि नहीं चलो आप महात्मा को भी कह रहे हैं परमात्मा भी होगा तो निश्चित अलक्ष्य कर दिया न ईश्वराधीना ईश्वर के अधीन नहीं है कार्य की सिद्धि है ना नास्तिक दर्शन ना के दर्शन नास्तिक दर्शन है ईश्वर का खंडन कर रहा है न ईश्वराधीना अहंकार कर्ता के अधीन ही कार्य की सिद्धि है क्योंकि प्रमाणा भाव प्रमाण का अभाव होने से इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है कि ईश्वर इन कार्यों को करता है इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है प्रमाण का अभाव प्रमाण से सिद्ध हो जाए कि ये कार्य परमात्मा कर रहा है तो मान लेंगे ये जी कौन कर रहा है परमात्मा प्रमाण प्रमाण दान कौन कर रहा है परमात्मा कर अहंकार की निवृत्ति के लिए हम ईश्वर को लेके आते हैं यहां लिखा है अहंकार कत्रा देना कार्य सिद्धि अहंकार होगा तो कार्य की सिद्धि होगी लेकिन अहंकार को हटाना है इसलिए कहते हैं कि ये सब ईश्वरी ही करा है लेकिन जितने कार्य हैं वो हम कर रहे हैं हमारा दायित्व तो है ईश्वर की सहायता है साधन है उसका निषेध नहीं उसके भी नाम नहीं कर सकते ये भी अपना सत्य है लेकिन फिर भी कर्ता का दायित्व तो, कर्तृत्व तो, आत्मा का ही बनेगा अहंकार से युक्त जो आत्मा जैसे बुरे कर्म का दायित्व तो हम परमात्मा को कभी नहीं देते ऐसी व्यक्ति को देते अभी नहीं कहते इसी इन्हीं हेतुओं से कि वायु परमात्मा ने दिया और शरीर परमात्मा ने दिया जैसा वो भी बोल रहे थे इसलिए ये सारे कर्म परमात्मा ही करा रहे हैं तो वो सिद्धांत जब मान लिया ना पहले अच्छे कर्मों में माना तो बुरे कर्मों में भी वही मान लिया उन्होंने कि सब बुरे कर्म भी परमात्मा ही करा कराते हैं क्योंकि वायु उसी ने दी है शरीर उसने दिया और बुद्धि इंद्रियां उसी ने दी तो जैसे हम बुरे कर्मों में परमात्मा का कर्तृत्व तो नहीं मानते हैं भले ही सारे साधन परमात्मा ने दे रखे हैं साधनों के देने का निषेध नहीं है तो जैसे वहां परमात्मा का ईश्वर कर्तृत्व तो नहीं है ऐसे ही अच्छे कर्मों में भी ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है तो, तो हमारा ही है हमें ही तो कर्म करने के लिए दिया है शरीर परमात्मा इन शरीरों के माध्यम से वो अपने कर्म थोड़ा कर रहा है जीवों को ही शरीर दिया जीव अपना स्वाभिमानी आत्मा है उसका कर्मदेय है या उभय देह है कर्म और उपभोग है वो भोग भी आत्मा का हो रहा है और कर्म भी आत्मा ही कर रहा है इसने कहा अहंकार कर्तराधीना कार्य सिद्धि नैश्वराधीना प्रमाणा भाव कार्य की सिद्धि कैसे होती है तो जैसे कार्य की सिद्धि और कार्य की सिद्धि कैसे होती है तो कहा कि आगे देखिए अगला सूत्र तो पैसा उदाहरण दिया अदृष्ट उद्भूतिवत समान जैसे अदृष्ट भोग देता है हमारे को उसका प्रकटीकरण होता है अलग अलग के लिए अलग अलग भोक्तृत्व हमारा बनता है ऐसे ही कर्तृत्व भी हमारा बनता है वास्तव में तो कर्तृत्व है इसलिए भोक्तृत्व है अब भोग को तो हम कहते हैं कि ये मेरा भोग है ये मेरा भोग है ये हमारा अपना अपना भोग है हम यू नहीं है कहते है कि भोग ये भोग भी परमात्मा है परमात्मा का ही भोग है यह तो हम अपना भोग मानते हैं सुख दुख का तो जैसे भोग अदृष्ट का भोग हमारे लिए होता है उसी प्रकार से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 जितना भी भोग है वो एक तरह से ज्ञानात्मक ही है अनुभवात्मक ही है सुख दुख हानि लाभ जो भी हम अनुभव करते हैं अनुकूल वेदना या प्रतिकूल वेदना वेदना है मतलब संवेदना है वो सारा भोग ही है हमारा आत्मा वास्तव में किस रूप में भोग करता है जैन के रूप में और वही अलग अलग सुख या दुख के रूप में हमारे को अलग अलग प्रतीक होता है तो अनि तो संसार में हम रह रहे हैं इसमें मैं मेरे का संबंध बन जाता है बन जाता है मैं मेरे का स्वस्वामी संबंध जिसे कहते हैं स्वामी मने हम और स्व मने वस्तु ठीक कैसे बन जाता है तो उसके लिए सूत्र सरसठ वांगुली कर्म निमित्ता प्रकृते है स्वस्वामी भावो अपी अनादिजुर्वस्तु प्रकृति के साथ जो हमारा स्वस्वामी भाव है मैं मेरे का समझ बनता है शरीर आदि इंद्रियों आदि से जो हमारा बनता है अथवा अन्य घर पार और खेत खलिह से भी बनता है तो प्रकृति के साथ जो स्वस्वामी भाव है यानी बंधन है स्वस्वामी भाव यहाँ पर बंधन के अर्थ में है प्रकृति के साथ जो हमारा बंधन होता है वो जो कर्म निमित्त है कर्म उसमें कारण है अविवेक को कारण मान रहे थे वो ठीक है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 फिर चलता रहेगा फिर मुक्ति प्राप्त करेंगे फिर आ जाएंगे ये तभी प्रवाह से अनादि हो सकता है तो कर्मनिमित्ता है प्रकृतेश्वर स्वामी भावों की अनादिर बीजांकुर व बीज और अंकुर के समय बीज से पहले अंकुर अंकुर से पहले बीज और बीज अंकुर मतलब पेड़ा बीज पेड़ बीज पेड़ बीज पौधा बीज, बीज वो चलता जाएगा चलता जाएगा जैसे ये हां को दिखता है ये मोटा उदाहरण है अंतिम नहीं ऐसे ही ये भी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा अनाधिकाल से तो कुछ तो ये कर्म निमित्तक कहते हैं लेकिन सब तो कर्म निमित्तक नहीं मानते दृष्टि भेद है इन्होंने तो अविवेक को ही बताया लेकिन कुछ लोग कर्म को भी कहते हैं लोक में भी हम देखते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है ये सब बहुत अधिक चलता है तो अगला मत दे रहे हैं अड़सठवां को यह अविवेक निमित्त को व पंचशिखा वंशिषिक आचार्य कहते हैं कि यह अविवेक निमित्तक है ये जो हमारा बंधन है, है कोई कह रहा है कर्म निमित्तक है कोई कह रहा है अविवेक निमित्तक है अविवेक निमित्त अविवेक का कारण तो पीछे काफी बताया गया था एक और मत आ रहा है अगले सूत्र के अंदर बोलिए लिंग शरीर निमित्त इति संंदनाचार्य सनंदन नाम के कोई आचार्य हुए होंगे हु�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 कर्माशय ये सारे के सारे अहंकार में रहेंगे चित्त में रहेंगे मन में रहेंगे सारे संस्कार में रहेंगे सूक्ष्म शरीर में रहेंगे तो हमारे बंधन का मूल कारण कहा विद्यमान है सूक्ष्म शरीर में विद्यमान यदि सूक्ष्म शरीर हमारे बंधन का कारण तो किसी ने कहा कर्म निमित्तक है किसी कहा अभिवेक है किसी ने कहा कि ये सूक्ष्म शरीर बंधन का कारण है कौन है वास्तव में और किसको मानने से मुक्ति होगी तो अंतिम सूत्र बता देते हैं तत्व की बात यदवा तदवा तदुच्छित्ती पुरुषार्थ तदुच्छित्ती पुरुषार्थ यदवा तदवा ये हो या वो हो जो भी हो आप <स्थिंग> कर्म को बंथन का कारण मानो आप विवेक को मानो आप सुख जो भी हो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 इसको हटा दो जैसे भी कुछ भी मान के हटाओ ये बंधन हटना चाहिए बस यही पुरुषार्थ यही अंतिम पुरुषार्थ पुरुषार्थता होगी तो ये संख्य दर्शन समाप्त हो गए कहां था ठीक <laughs> है सर कुछ पूछता है कि देखो कुछ तो ये चर्ये कटकट में सूत्र में कर्मनिमित्त है प्रकृति ये कारण है तो पहले तो निषेध किया हुआ था कि भाई कर्मा बंधन का कारण नहीं है ठीक है फिर यहाँ तो कर्म निमित्त कुछ लोग मानते हैं ऐसे कह सकते हैं ठीक है बहुत प्रचलित है और अभिवेक भी कहा तो उन्होंने कहा था कि इसके साथ और किसी की समानता नहीं है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 सूक्ष्म शरीर मानो कुछ भी है इसको हटा दो बस इस अभिवेक इसको बंधन को हटाना है इतना समझ लो कि किटना है ये ही पुरुषार्थ है बंधन के रहते पुरुषार्थ था नहीं है पुरुष का प्रयोजन इतना समझ में आ गया ठीक है फिर करते रहो अच्छा जी फिर मेरा प्रश्न ये है अविवेक को, तो को, को हटाने के लिए तो ये उपाय बताए गए कर्म को हटाने और सूक्ष्म शरीर को हटाने के लिए उपाय कौन है वो दूसरे शब्द बताते हैं उपाय ये कि यही है इन्होंने बताया कि ये जो कर्म कब कर बनता है जब अहंकार के अधीन ये होता है तब ये कर्म बनता है जी। सकामता होती है तो कर्म कर, कर्माशय में जाता है नहीं तो नहीं जाएगा निष्काम कर्म हो जाएंगे तो कर्म उसको भी हटाने का उपाय तो परोक्ष रूप से वही है सूक्ष्म शरीर को कैसे हटाएंगे सूक्ष्म शरीर में जो कारण है वो संस्कार ही तो है अविवेक तो है कर्माशय ही तो है उसको कैसे हटाएंगे वो हटा दिया निवृत्त कर दिया इनको दगबीज कर दिया संस्कारों को तो सूक्ष्म शरीर चला जाएगा अंतर नहीं पड़ेगा तो प्रक्रिया तो ऐसी की प्रक्रिया लगभग एक ही जैसी कोई अंतर नहीं आना है यहां कहना चाह रहे हैं कि इसमें उलझने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा ठीक है आपके मन से नहीं निकल रहा है सांख दर्शन अंदर हृदय में नहीं उतर है कोई बात नहीं आपको क्या लगता है बंधन का कारण चलिए आप बताइए क्या है बंधन का कारण है जी वो तो संख वाली बड़ी बात है ये तो हृदय में उतर गई आपकी अगर एक बंधन का कारण है ये समझ में आ गया तो संघ दर्शन तो घुस गया अंदर आपके मुँह से घर परिवार में सब जगह यही निकलेगा अविवेक अविवेक <laughs> <laughs> कुछ भी कुछ भी कुछ और कारण क्या है अभी भी <laughs> <laughs> अंदर चला गया लेकिन पता नहीं लग रहा है अभी गया गया। और कोई कारण बताओ चलो बंधन का अच्छा तो एक, एक बार फिर से बताओ बाद में देखेंगे फिर अगली बार जब बैठेंगे ना आप लोगों को कुछ पूछना होगा तब देखेंगे अभी कुछ और अविवेक के अतिरिक्त बंधन का कारण आपको समझ में आ रहा है वो बोलिए अविद्या अविद्या अविद्या माइक और राग और द्वेष राग विराग और योग स्थिति के राग और द्वेष को कारण मान लिया उसी को ही हटा देंगे हमें जो कारण नजर आ रहा है उसको हटाने का प्रयास कर लेते हैं अभिवेक आ रहा है अभिवेक को हटा लो कर्म नजर आ रहा है कर्म को हटा लो सूक्ष्म शरीर लग रहा है कि ये कारण है इसको हटा दो और स्थूल शरीर लग रहा है तो इसको हटा दो राग द्वेष लग रहा है तो इसको हटा दो म के नियम लग रहे हैं तो उसको ऐसा ओ आचार्य जी ये जो अंत में जो बात बताई गई है यद्वा तद्वा के नाम से तो अमित में ऐसा लगता है जी कि इसमें न तो कर्म बंधन का कारण है और न उपासना बंधन का कारण है और ज्ञान से तो मतलब इनसे छूटा जाता है तो वही जो सत्याग्र प्रकाश में जो आता है कि पवित्र कर्म पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है बंधन का कारण का यदि बंधन का कारण यदि पवित्रता न हो कर्मों में और उपासना में तो वो बंधन का कारण बढ़ सकती है मतलब अशुद्ध कर्म बंधन का कारण है हाँ जी अशुद्ध उपासना बंधन का कारण है जी और अशुद्ध ज्ञान बंधन का कारण है जी जी अशुद्धि बंधन का कारण है जी, जी।, जी। और पवित्रता जो है पवित्रता से का होना और, और कारण का है उससे ही ज्ञान ठीक है इसी सूत्र को पकड़ के उद्धार हो जाएगा अशुद्धि हटाएंगे शुद्धि को लाएंगे ठीक है जतवा ततवा क्योंकि आचार्य जी बिना मान लिया बिना ज्ञान के कर्म लग और बिना उसके वो उत्ता है ऐसे उत्ता ऐसी मान लिया आपके बात और कोई तो बंधन का कारण समझ आ रहा है किसी को पूरी छूट देखिए यदवा तत्वा यदवा तत्वा बोले बीमारी का कारण क्या है बोले ये कारण हो सकता है ये हो सकता है बोले नहीं आपकी बीमारी का कारण तो यह नहीं कि ये नहीं है ये कारण है अच्छा जो भी कारण हो बीमारी को दूर कर लो तो जो कारण मानना है मानो स्वस्थ हो तो तो तो, जाओ बस जी ओ आचार्य जी सूक्ष्म शरीर को कैसे हटाया जाए सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म तो तो शरीर में जो तो वासनाएं हैं संस्कार है वो जोड़े रखते हैं उसको और वो हमने ठीक कर दिया तो सूक्ष्म शरीर चला जाएगा उनका उपाय उपाय तो धारणा ध्यान अभ्यास सारा होता ना उपाय तो वही के वही आ जाएंगे उपाय कुछ अलग नहीं जाएंगे वही उपाय आएंगे और कुछ बोलिए अलग थोड़ा इस इसी से संबंधित पूछे इसलिए इसको समाप्त कर देते हैं प्रणाम